श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अंठानवे आत्मानंद में पहला दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग आज काली पूजा है शनिवार 18 अक्टूबर अठारह सौ रात के 10 11 बजे से काली पूजा शुरू होगी कुछ लोग इस गंभीर अमावस की रात में श्री राम कृष्ण के दर्शन करेंगे इसलिए वे कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं रात आठ बजे के लगभग मास्टर अकेले आ पहुँचे बगीचे में आकर उन्होंने देखा काली मंदिर की पूजा आरंभ हो चुकी है बगीचे में कहीं कहीं दीपक जलाए गए थे और काली मंदिर में तो रोशनी ही रोशनी दिख पड़ती है बीच बीच में शहनाई भी बज रही है कर्मचारी गण दौड़ दौड़कर इधर उधर देख रेख कर रहे हैं आज रानी रासमढ़ी के काली मंदिर में बड़े समारोह के साथ पूजा होगी दक्षिणेश्वर के आदमियों को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी अंत में नाटक होगा यह भी वे लोग सुन चुके हैं गांव से लड़के जवान बूढ़े और स्त्रियॉँ सब देवी दर्शन के लिए चले आ रहे हैं दिन के पिछले पहर चंडी गीत हो रहा था गवैये थे राज नारायण। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ बड़े प्रेम से गाना सुना देवी की पूजा की याद कर श्री रामकृष्ण को अपार आनंद हो रहा है रात के आठ बजे वहाँ पहुँच मास्टर ने देखा श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए हैं उन्हें सामने करके कई भक्त जमीन पर बैठे हैं बाबूराम छोटे गोपाल हरिपद किशोरी निरंजन के एक आत्मी नवयुवक और एड़ेदा के एक और किशोर बालक रामलाल और हाजरा कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं निरंजन के आत्मी नवयुवक श्री राम कृष्ण के सामने बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है मास्टर प्रणाम करके बैठे कुछ देर बाद निरंजन के आत्मीय प्रणाम करके विदा हुए एड़िदा के दूसरे युवक भी प्रणाम कर खड़े हो गए उनके सांस जाएंगे। श्री रामकृष्ण निरंजन के आत्मीय से तुम फिर कब आओगे भक्त जी सोमवार तक शायद श्री रामकृष्ण आग्रहपूर्वक लालटेन चाहिए साथ ले जाओ भक्त जी नहीं इस बगीचे के आसपास तो रोशनी है कोई ज़रूरत नहीं श्री राम कृष्ण एड़िजा के लड़के से क्या तू भी जा रहा है लड़का जी हाँ बड़ी सर्दी है श्री राम कृष्ण अच्छा सिर पर कपड़ा लपेट लेना दोनों लड़कों ने फिर से प्रणाम किया और चल दिए कीर्तनानंद में अमावस की घोर रात्रि है तिस पर जगन माता की पूजा है श्री कृष्ण छोटी खाट पर तकिये के सहारे बैठे हुए हैं अंतरमुख है रह रह कर भक्तों से दो एक बातें करते हैं एका एक मास्टर तथा अन्य भक्तों की ओर देखकर कह रहे हैं आहा उस लड़के का कितना गंभीर ध्यान था हरिपत से कैसा ध्यान था हरिपत जी हाँ वह ठीक काठ की तरह स्थिर था श्री राम कृष्ण किशोरी से उस लड़के को जानते हो किसी संबंध से निरंजन का भाई लगता है फिर सब चिपचाप बैठे हुए हैं हरी पर श्री राम कृष्ण के पैर दबा रहे हैं श्री राम कृष्ण धीरे धीरे गा रहे हैं एका एक उठकर बैठ गए और बड़े उत्साह से गाने लगे यह सब उस पागल स्त्री का खेल है वह खुद भी पागल है उसके पति महेश भी पागल हैं और दो चेले हैं वे भी पागल हैं उसका रूप क्या है गुण क्या है चाल ढाल कैसी है कुछ कहा नहीं जाता जिनके गले में विष की ज्वाला है वे शिव उसका नाम बार बार लेते हैं सगुण और निर्गुण का विवाद लगाकर वह रोड़े से रोड़ा फोड़ती है वह सब विषयों में राजे है बस कर्तव्यों के समय ही उसकी नाराज़गी होती है रामप्रसाद कहते हैं संसार सागर में अपना डोंगा ढाल बैठे रहो जब ज्वार आए तब वह जहाँ तक ले जाए बढ़ते जाओ और जब फाटा हो तब जहाँ तक उतरना हो उतरते जाओ गाते ही गाते श्री राम कृष्ण मतवाले हो गए उसी आवेश में उन्होंने और कई गाने गाए एक और गाने का भाव नीचे दिया जाता है काली तुम सदा सदानंदमयी हो महाकाल के मन को भी मुग्ध कर लेती हो तुम आप नाचती हो आप गाती हो और आप ही तालियां बजाती हो तुम आदिभूता हो सनातनी हो शून्य रूपा हो तुम्हारे मस्तक पर चंद्र शोभा दे रहा है अच्छा माँ तुम यह तो बतलाओ जब ब्रह्मांड ही नहीं था तब तुम्हें मुंडमाला कैसे मिली तुम ही यंत्री हो हम लोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं तुम जिस तरह रखती हो उसी तरह रहते हैं और जो कुछ कहलाती हो वही कहते हैं अशांत होकर कमलाकांत तुम्हें गालियाँ देता हुआ कहता है अब की बार तो असर भरे खट्ग धारण करके मेरे धर्म और अधर्म दोनों को तो खा गई श्री रामकृष्ण ने फिर गाया जय काली जय काली कहते हुए अगर मेरा प्राणांत हो तो मैं शिवत्व को प्राप्त करूँगा वाराणसी की मुझे क्या जरूरत है काली अनंत रूपिणी है उनका अंत पा सके ऐसा कौन है उनका थोड़ा सा ही महात्मा समझकर शिव उनके पैरों पर लौटते हैं गाना समाप्त हो गया इसी समय राजनारायण के दो लड़कों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया सभा मंडप में दिन के पिछले पहर राजनारायण ने चंडी गीत गाया था उनके साथ उन दोनों लड़कों ने भी गाया था श्री रामकृष्ण दोनों लड़कों के साथ फिर गाने लगे श्री रामकृष्ण के कई गाने गा चुकने पर कमरे में रामलाल आए श्री राम कृष्ण कहते हैं तू भी कुछ गा आज पूजा है रामलाल गा रहे हैं यह किसकी कामनी है समर को आलोकित कर रही है सजल जलद सी इसकी देह की कांति है दर्शनों में दामिनी की द्व्यीय दिख पड़ती है इसकी केश राशि खुली हुई है सुरों और असुरों के बीच में भी इसे भय नहीं होता इसके अट्ठहास से ही दानवों का नाश हो जाता है कमलाकांत कहते हैं जरा समझो तो यह गजगामनी कौन है श्री राम कृष्ण नृत्य करते हैं प्रेमानंद में पागल हो रहे हैं नाचते ही नाचते वे गाने लगे मेरा मन मिलिंद काली के नील चरण कमलों पर लुप्त हो गया गाना और नृत्य समाप्त हो गया श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे भक्तगण भी जमीन पर बैठे मास्टर श्री श्री राम कह रहे हैं तुम न आए चंडीगेत कितना सुंदर हुआ